हम लोग जैसे बैठे कुछ देर बातें कर रहे थे कि जैसे कमल विहान आते ही बताया कि जैसे हम गीता पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी वही बातें हमको सुनने को मिलती है पढ़ने को मिलती हैं जो हम यहां पर काश्मेश्वर दर्शन में पढ़ते हैं सचमुच में राह बहुत अलग अलग है लेकिन गंतव्य एक ही है और यही कारण है कि जब अध्यात्म के ज्ञान मार्ग में जाते हैं तो हमें भिन्नताएं कम होती चली जाती आधार और शिखर में यही फर्क है आधार में बहुत दूरियां हैं शिखर में कोई दूरियां नहीं है शिखर वो है जहां ज्ञान का सच्चा स्वरूप विराजित है वो किसी भी राह से पहुंचे दक्षिण मार्ग से पहुंचे उत्तर मार्ग से पहुंचे पूर्व पश्चिम किधर से भी पहुंचे तो शिखर पर जब पहुंचते हैं तो दूरियां समाप्त हो जाती इसीलिए प्रतिबद्धता से की गई सत्य की खोज हमें सदा एक ही स्थान पर ले जाती है उसे फिर हम परशु कहें ब्रह्म कहें कृष्ण कहें शिव कहें या किसी और नाम से पुकारें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता यह जो एक छोटा सा ग्रुप में बैठे हैं लोग हम सब लोग सत्य के अन्वेषी हैं सत्य की खोजी है। हम हैं हम जानते हैं धर्मों की आध्यात्म की वो शिखर शिखर पर बेहद समाप्त हो जाता है राह में में एक सर्वोत्तम बात ये होती है कि सहानुभूतियां बढ़ जाती हैं, बढ़ जाती हैं, मोहब्बत बढ़ जाती है और सत्य सच तो ये है कि इस राह का रसिक वही हो सकता है जिसके हृदय में प्रेम है जिसके हृदय में सहानुभूति है जिसके हृदय में सहिष्णुता है जिसके हृदय में विश्व बंधुत्व तो की भावना है जिसके हृदय में सर्वे भवन्तु तो सुखिना की भावना है जो चाहता है कि मैं भी जी तुम भी जी और हम सब मिलकर इस संसार को एक जीना लायक स्थान बनाना वो लोग ही इस मार्ग में रुचि रख पाते हैं सचमुच में कट्टरताएं आधार में होती हैं धर्म के बहुत आरंभिक स्वरूप में होती है लेकिन धर्म का स्वरूप जैसे जैसे परिष्कृत होता चला जाता है शिखर की ओर बढ़ता चला जाता है वहां हमारी भिन्नताएं कट्टरताएं अपने आप समाप्त हो जाती जैसे हम काश्मीर शिव दर्शन पढ़ते हैं ये एक तरीका है सचमुच में जैसे अगर हम अमरनाथ यात्रा करते हैं तो कहते हैं इस मार्ग से भी जा सकते हैं उस मार्ग से भी जा सकते हैं किसी को ये मार्ग सरल प्रतीत होता है किसी को वो मार्ग सरल प्रतीत होता है इसी तरह भिन्न भिन्न मार्ग हैं श्रीमद भागवत महापुराण हो गीता हो वेदांत हो या काश्मीर श्व ज्ञान मार्ग के हर श्रोत से जाने वाला व्यक्ति उसी एक परम धाम को पहुंचता है उस परम केंद्र को पहुंचता है जिस केंद्र को हम यहां पर शंकर बोलते हैं या परशु बोलते हैं और नाम से कुछ भेद नहीं क्योंकि वहां पर नाम रूप सब खो जाता है तो विज्ञान से भी बेहद साम्य हम केंद्र की बात करते हैं परिधि शक्ति चक्र है या विश्व है ये जगत है केंद्र वो स्थान है जहां से विश्व ने जन्म लिया है केंद्र वो है जिसे हम गंतव्य प्राप्तव्य शिखर परशिव के नाम से जानते हैं ना लंबाई है ना चौड़ाई है ना ऊंचाई है लेकिन वो एविडेंट है वो सत्य है उसमें कोई विशुद्धि नहीं है पूर्ण शुद्ध है और संसार उसकी अपनी इच्छा से बना हुआ एक खेलने का मैदान है जहां सब कुछ वो खुद है तथापि उसने खेल के नियम बना दिए और तुम्हें अपनी एक स्वतंत्रता दे दी करने की उस करने की स्वतंत्रता में शिव पूर्ण स्वतंत्र है उसने पूर्ण ब्रह्मांड बनाया पूर्ण सृष्टि बनाई और उस सृष्टि में उसने अपने इच्छा से नियम बनाए फूल खिलेगा दिन होगी रात होगी झरने होंगे प्यास लगेगी भूख लगेगी नींद आएगी जीव होंगे जंतु होंगे पेड़ होंगे पौधे होंगे झरने होंगे गुप्ता होगी सुंदरता होगी ये सब उसके अपने नियम थे उसने अपनी इच्छा से वो सारे नियम बनाए उसमें करने की अपूर्व शक्ति थी क्योंकि उसकी शक्तियों को रोकने की शक्ति और किसी में नहीं थी क्योंकि वो अकेला ही था तो उसके पास जो शक्ति थी उसका नाम हमने दिया स्वातंत्र शक्ति वो स्वातंत्र शक्ति अपने आप में परिपूर्ण शक्ति का स्वरूप है क्योंकि संसार में जो कुछ भी शक्तियां हैं उसी शक्ति से ली हुई उधार शक्तियां हैं या उसी शक्ति के रूप है तो उस स्वातंत्र शक्ति का विरोध करने की शक्ति किसी में नहीं हो सकती संभव ही नहीं है क्योंकि अपनी जननी का विरोध संभव नहीं है क्योंकि उस शक्ति की शाखाएं उस स्वयं की शक्ति का मूल श्रोत उसका विरोध नहीं कर सकता तो उसके कर्तृत्व की कोई सीमा नहीं थी हम भी शिव के छोटे संस्करण हैं लेकिन हमें माया नामक एक भ्रह्मी शक्ति जिसने हमें जीव बना दिया उस भ्रहकारी शक्ति की वजह हम पांच कंचुकों के कारण जीव बना दिए तो इस संसार में हमको जो कुछ दिखाई देता है उसमें तीन स्तर हैं प्रमाता के एक शिव जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी अपनी इच्छा से इस सृष्टि का निर्माण हुआ उसके लिए कुछ असंभव नहीं है कुछ अज्ञात नहीं है सारे ज्ञान का उदय भी वहीं से हुआ काल का उदय भी वहीं से हुआ अंतरिक्ष का उदय पदार्थ का उदय सब कुछ वहीं से हुआ हम कहें कि वहां पर समय नहीं था यह कैसे हो सकता है समय के लिए अंतरिक्ष चाहिए अंतरिक्ष और समय एक दूसरे के पूरक है अंतरिक्ष के बगैर समय की कोई अवधारणा संभव नहीं है लेकिन अंतरिक्ष का जब जन्म नहीं हो तो समय का जन्म भी संभव नहीं था किसी भी चीज को नापना हो तो केंद्र से बाहर आना पड़ेगा और केंद्र में से बाहर आते ही भिन्नता का संसार शुरू हो जाता है केंद्र में नापने की जरूरत नहीं है वो शून्य में भूतकाल भी है भविष्यकाल भी है वर्तमान भी है, सब कुछ समाया हुआ है समस्त वाणियां समाई हुई समस्त शास्त्र समाया हुए है हैं हम जो कुछ बोल रहे हैं वो भी उसी में से निकल रहा है। वहीं से सब। और जो कुछ बोला जाना है कहा जाना है या होना है वो सब कुछ पहले ही उसमें समाया हुआ है उसी में से वो सब कुछ जन्म लेता है तो उसके कर्तृत्व तो की कोई सीमा नहीं है <coughs> लेकिन हम चूंकि शिव की चेतना से चैतन्य है उसी की चेतना से जागे हुए हैं उसी की चेतना से हम जानते हैं समझते हैं सोचते हैं विचारते हैं सारी हमारी सारी प्रेरणा हमारी इंद्रियों को जो मिलती है उसी चेतना से मिलती है। तो हम भी शिव के छोटे संस्करण हैं लेकिन हम में जो करने की क्षमता जानने की क्षमता संतुष्टि की क्षमता ये सारी क्षमता कला विद्याग काल नियत नामक पांच कंचुकों से सीमित कर दी गई है फिर भी हम सृष्टि स्थिति और संहार का जो खेल शुरू करता है उसको छोटे रूप में अपने छोटे दायरे में सतत करते रहते जब हम कुछ चीज उठाते हैं तो उसके लिए एक संकल्प लेते हैं वहीं पर उसकी सृष्टि होती है फिर हम उस वस्तु का उपयोग करते हैं वही उसकी स्थिति होती है और हमारा उपयोग पूर्ण हो जाने के बाद में हम उसको अपने आप से अलग कर देते हैं। वो हमारा इसी चीज का संवार हो जाता है और अगली सृष्टि शुरू हो जाती है जैसे हम कई बार उदाहरण दे चुके हैं कि चश्मे की, की सृष्टि होती है फिर उसकी स्थिति होती, like होती है फिर किताब की सृष्टि होती है फिर उसकी स्थिति होती है फिर किताब का संवार होता है फिर उसके बाद में हम कोई दूसरे काम में ले जाते तो इस तरीके से हम सतत सृष्टि स्थिति संवार का एक छोटा सा खेल कर देते ये भी हमारा एक प्रकार से वही खेल है जो शिव करता है शिव विश, विशाल रूप में करता है हम उसको एक सीमित रूप में करता है एक विशाल दायरे में करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है हम एक दायरे में करते हैं, जिसकी एक सीमा है क्योंकि हम शिव के एक छोटे संस्करण है तो हम शिव शास्त्र का स्पंद शास्त्र जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम अपने शिव को प्रणाम करते क्यों प्रणाम करते हैं है? इसलिए नहीं कि शिव हमसे अलग है या शिव हमसे दूर है लेकिन हम केंद्र से दूर है हमारी भावनाएं हमारे विचार हमारी स्थिति केंद्र से दूर है और हम उस केंद्र को प्रणाम करते हैं जो केंद्र हमारा गंतव्य प्राप्तव्य है और जिसको प्राप्त करने के बाद ना तो फिर कोई गंतव्य बाकी रह जाता है ना कुछ प्राप्तव्य बाकी रह जाता है ना कुछ जानने को रह जाता है ना कुछ और समझने को रह जाता है केंद्र के समझने के बाद में और कुछ भी समझना शेष नहीं रह जाता इसलिए पहला सूत्र जैसे हमने भी पढ़ा था यशोन्मेष निमेशा ब्याम जगत प्रलोदय हो जिसके आंखें बंद करने और आंखें खोलने से जगत का उदय और प्रलय हो जाता है आंखें बंद करने से जगत का उदय होता है आंखें खोलने से जगत का प्रलय होता है आंखें बंद करने का मतलब है एक संसार के लिए एक संकल्प जैसे कुमार के में एक संकल्प आता है कि आज दिया बना लू दीपावली आने वाली है तो उस संकल्प को मूर्त रूप देता है लेकिन दिया कहां बनता है पहले उसके विमर्श में बनता है उसके भीतर बनता है फिर वो बाहर आता है उसके लिए एक क्रम क्रिया की जरूरत होती है, उसको पहले संकल्प लेने के बाद मिट्टी इकट्ठी करना उसकी सफाई करना उसको गीला करना उसको कूटना छानना उसके बाद चाक पे रखना दिया बनाना उसको सुखाना उसको रंगना इस क्रम में वो बदलाव नहीं कर सकता इसको बोलते हैं क्रम क्रिया है ना जैसे सृष्टि से संहार का खेल संसार में शुरू करता है उसी तरह से सृष्टि स्थित संवार का खेल हम भी करते हैं कई सृष्टियों में हमको एक क्रम की जरूरत होती है क्रम क्रियाओं की जरूरत इसलिए हम चूंकि सीमित जीव हैं, माया के क्षेत्र में हमको हर क्रिया किसी विशेष क्रम में ही करना पड़ेगी और शिव उसको अक्रम तरीके से कर सकता है उसके लिए किसी क्रम की जरूरत नहीं है क्रम की जरूरत तब है जब हम समय से बंधे हैं एक समय की सिक्वेंस से बंधे हैं एक अंतरिक्ष में बंधे हैं अंतरिक्ष में हम ऐसा नहीं कह सकते कि पहले दूर चले जाए फिर पा हमको एक क्रम से ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा क्रम से ही पीछे लौटना पड़ेगा उस क्रम में हम बदलाव नहीं कर सकते ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हम समय से बंधे हैं क्योंकि हम माया से बंधे हैं। तो उस शिव को हम प्रणाम करते यशोन्मेश निमेशा बिहे जगत प्रलयदेव तम शक्ति चक्र विभो प्रभव शंकर नमस्तमा उस शक्ति चक्र के उदय स्थान उद्गम स्थान उसके स्वामी इस समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, इस स्वामी। शंकर को हम प्रणाम करते हैं इस प्रणाम के साथ हमारा इस स्पन्ध शास्त्र का अध्ययन शुरू होता है उसके आगे हमने पढ़ा था कि स्थितम इधम सर्व सर्व कार्य यस्माचित निर्गतम तस्या नाम रूपतवान निरोध अस्थित कुतचित जिसमें स्थित ये समस्त कार्य कार्य के मतलब होता है ये ब्रह्मांड या संसार जगत जैसे हम करते हैं ना किसी ने चित्र बनाया हम बोलते किसका कार्य है तो ये फलाने व्यक्ति का कार्य है जिसने चित्र बनाया या अगर किसी ने यहां पर फूल सजा दिए, तो हम कहेंगे किसका काम है, किसने किया एक निश्चित कर्ता के बगैर कोई कार्य होता नहीं है अगर एक छोटी सी कहानी भी लिखी तो किसी ने लिखी कोई लेखक है कविता लिखी है तो कोई एक कवि है अगर संगीत हमें सुनाई दिया तो निश्चित उसके पीछे एक संगीतकार है हम जानते हैं कि संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है सुनाई देता है उस सबके पीछे या जो कोई भी कार्य दिखाई देता है उसके पीछे कोई ना कोई करता जरूर होता है जिसने किया है ये कार्य वो कार्य निश्चित पहले हृदय में जन्म लेता है उसके बाद वो प्रकट रूप से बाहर आता है तो हृदय में जन्म लिया है जिसके इस संसार में, जिसके हृदय में संसार में जन्म लिया और उस उसके भीतर से इस संसार निकला है फर्क क्या है कुमार क्रम क्रिया करता है वो बाहर से मिट्टी लाता है अगर मिट्टी नहीं हो तो किसी को ठेका दे सकता है भैया मिट्टी तुम ले आना लेकिन उसके पास कोई ठेकेदार नहीं था उसको अपने से ही सब कुछ बाहर निकालना था अपने से ही सारा संसार बनाना था उसके लिए कोई मटेरियल में बाहर से लाने वाला नहीं था और उसको किसी तरह का आउटसोर्सिंग अवेलेबल नहीं था कि यह काम तुम कर दो उसको सारा काम खुद करना था इसलिए जिसमें स्थित इस सारा कार्य संसार बाहर निकला है यानी वो सारा संसार उसी का रूप है आंख खोलो तो क्या दिख रहा है मात्र परशु और कुछ भी नहीं उसको आवृत्त करने की क्षमता किसी आवरण में नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी आवरण होगा तो परशु से ही बना होगा सिवा उसके और कोई आवरण संभव नहीं है इसके आगे हमने पढ़ा था कि जाग्रत आदि विभेद पर तद्भिन्न प्रसर बते निवरत निजान व भिन्न भिन्न हमारे जीवन की अवस्थाएं जागते हैं सोते हैं स्वप्न देखते हैं कभी हम बेहोश हो जाते हैं कभी हम खुश हो जाते हैं कभी दुखी हो जाते हैं और भिन्न भिन्न भीन अवस्थाएं हैं जीवन की तो इन भिन्न अवस्थाओं में प्रसरने के बाद भी एक हमारे भीतर एक अभिन्न चेतना का धागा अनुश्चित पिरोया हुआ है भिन्न भिन्न तरह के मन के हो सकते हैं एक माला में लेकिन माला वो तभी कहलाएगी कि उसमें एक धागा है जो उन सब मनकों के बीच से होके गुजर है इस समस्त भिन्नता के बीच में एक सूत्रता लाने के लिए एक चेतना का धागा है जो चेतना का धागा उन सभी भिन्न भिन्न मनकों को एक सूत्र में पिरे हुए हैं तो उस एक सूत्र में पिरोने वाले चेतना ने ही सब इन मनकों को जन्म दिया है जितनी भिन्नताएं आपको दिखाई दे रही है जागने की सोने की उठने की बैठने की करने की अच्छाई की बुराई की इन समस्त भिन्नताओं के बीच में भी चेतना का एक धागा है जो उन सबको चेतना देता है वो, वो ही चैतन्य वो सबको बनाता है उसी चेन चेतने के हम सब स्वरूप हैं और वो फिर भी इन सब से निर्लिप्त अभिन्न रहता है इन सबको ऊर्जा देता है ये सबके रूप में बन जाता है फिर भी वो अपना सच्चा जो शुद्ध स्वरूप है वो कायम रखता है निवर्तते निजान्य वह स्वभावान उपलब्ध रहता वह उसके मूल स्वभाव से कभी भी निवृत्त नहीं होता उसका मूल स्वभाव क्या है शुद्ध चैतन्य आनंद और ज्ञान स्वरूप उस स्वभाव से वो कभी भी निवृत्त नहीं होता अब हमने इसके आगे चौथा सूत्र पढ़ा था कि अहम सुखी च दुखी च चे रक्त च्यादि संविध सुखाद्यवस्थानु सीते वर्तनते अन्यत्र स्पुता चौथा सूत्रां पड़ा था कि मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं मैं अनुरक्त तो हूं इन सबके बीच में अनुचित अनुच्चित मतलब पिरोया हुआ एक चेतना का धागा है जो इस फुट है यानी इन सबसे श्रेष्ठ है इन सब में प्रथम है जो सबसे श्रेष्ठ है इस माला में वो धागा है वही चेतना का धागा है जो प्रस्फुट है और इन सब में श्रेष्ठ है और जो इन सब मनकों को जन्म भी देता है और इनको एक साथ बांध के भी रखता है हम अगर ये कहें कि मैं सुखी हूं और मैं दुखी हुआ तो भी मैं जो प्रमाता हूं वो वही हूं क्योंकि सुख को भी मैंने देखा है और दुख के समय भी मुझे वो सुख याद आता है और सुख के समय भी मुझे वो दुख याद आता है अगर अलग अलग प्रमाता होते उसको जानने वाला सुख को जानने वाला जो सुखी अलग होता दुखी अलग होता तो हम एक अनुभव को दूसरे अनुभव में लेते वक्त स्मरण नहीं कर सकते लेकिन यहां पर हम जानते हैं कि हम सो भी जाते हैं तो उठने के बाद हम अनुभव करते हैं कि हम आनंद से सोए थे स्वप्न देखते हैं तो हम बोलते हैं अरे आज तो बड़ा भयानक स्वप्न देखा तो इन सब परिस्थितियों में हम अपने चैतन्य को सदा संजवे रखते हैं सदा जागते रहते चैतन्य हमारा सदा जागता रहता है हमारे भीतर जो एक चेतना का धागा है वो नहीं सोता सभी घटनाएं बदलती रहती हैं सुखी की घटना दुखी की घटना स्वप्न की जागने की निद्रा की। इन सब घटनाओं के बीच में भी वो चैतन्य जागता रहता है अन्यथा सोने का आनंद किसने लिया अगर चैतन्य सो गया हो चैतन्य अनुभवहीन होता तो फिर यह जागने का या सोने का या स्वप्न देखने का अनुभव कौन करता इसलिए निश्चित रूप से हमारा एक चेतन है जो कभी सोता नहीं वो सदा चैतन्य रहता है और सदा इस जीवन की भिन्न भिन्न भिन अवस्थाओं को चैतन्य बनाता रहता है न दुखम न सुखम य ग्रहों ग्राहकों न च यह भी पिछली बार हमने देखा था न चास्ती मूढ़ भावोपि अपनी तदस्थि जिस चेतन्य की हम बात करते हैं वहां ना दुख है केंद्र में दुख नहीं है ना वहां पर सुख है क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं वहां दो की जगह नहीं है वो दो है ही नहीं वहां पे अद्वैत में दो नहीं है इसलिए किसी भी दोहरे की वहां जगह नहीं है सुख की जगह नहीं है तो दुख की भी जगह नहीं है अगर दुख की जगह नहीं है तो वहां सुख की भी जगह नहीं है न ग्राहों ग्राहकों ये बड़ी अच्छी बात बताई कि वहां पर न तो प्रमेय भाव है न प्रमाता भाव है न कह सकते कि ये न कह सकते हैं कि मैं अगर वो अकेला था तो कैसे बोलता कि मैं मैं एक सापेक्षिक शब्द है एक एप्सोलिट शब्द नहीं है निरपेक्ष शब्द नहीं है जब मैं बोलता हूं मैं मतलब मेरे अलावा कुछ और भी है जो मैं नहीं है जब मैं कहता हूं यह मकान मेरा है तो निश्चित रूप से मेरा कहना है कि यह मकान तुम्हारा नहीं है इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि सारे मकान मेरे नहीं है तो निश्चित रूप से एप्सॉलिट स्टेटमेंट मैं के साथ कभी हो ही नहीं सकता अगर मैं हूं तो मेरे अलावा कुछ और भी है तो वहां पर ना सुख है ना दुख है ना ग्राहक भाव है ना ग्राह भाव ग्राहक भाव का मतलब होता है हम जो जीव प्रमाता हम इस संसार के ग्राहक हैं हम आंखों से ग्रहण करते हैं कानों से ग्रहण करते हैं नाक से ग्रहण करते हैं जबान से ग्रहण करते हैं अपने हाथों से ग्रहण करते हैं हम कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं। खाने की चीज पीने की चीज देखने की चीज सुनने की चीज सुनने की चीज हर चीज को हम ग्रहण करते चले जाते हैं तो यह ग्राहक भाव है ग्राहक भाव है एक प्रमाता है जीव प्रमाता जो शिव का छोटा संस्करण है इस संसार में आया है और वो अपना कुछ ना कुछ ग्रहण करने का कार्य करता ही चलता है उसको फिर कुछ करने का भी अधिकार दिया गया वो कभी चलता है कभी बैठता है कभी कुछ उठाता है कभी कुछ रख देता है कभी कुछ बोलता है कभी चुप हो जाता है इस तरह अपने पांच कर्म इंद्रियों का उपयोग लेते हुए इस संसार के विभिन्न विभिन्न कर्मों को करता है इस कर्म को करने के लिए पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया है पर्शिव उसने आपको अपना अधिकार दे दिया कि आप अपनी छोटी इच्छा शक्ति से कार्य छोटी इच्छा शक्ति क्यों पूर्ण इच्छा शक्ति तो उसी के पास है जो पूर्ण क्रम क्रिया कर सकता है। लेकिन तुम्हें एक छोटी इच्छा शक्ति दे दी कि अपनी इच्छा से अपने दायरे में काम करो आप चाहो उसको अच्छे काम के रूप में करो बुरे काम के रूप में करो दूसरों को सुख देने के काम करो दूसरों को दुख देने का काम करो या आप चाहो तो अपना आत्मकल्याण का काम करो और आपका जो स्वभाव है मूल शिव स्वभाव वो आपसे कभी अलग नहीं हुआ है यह अलग बात है कि अगर वो दावा नल में आग है तो एक चिंगारी लेकिन कोई भी चिंगारी दावा नल का रूप ले सकती है इसलिए कोई भी छोटे से छोटा इंसान सामान्य सा व्यक्ति पर के स्थान तक जा सकता है शिव तुल्य हो सकता है यह हम पर निर्भर करता है कि हमारे राह किधर जाए अगर हमारी राह केंद्र की ओर है तो हम शिवतुल्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं अगर हमारी राह केंद्र से दूर है चाहे संसारी कितनी भी उपलब्धियां हासिल हो जाए परिधि पर पहुंचने बाद हमें फिर एक नई परिधि दिखाई देती है उस नई परिधि के बाहर एक फिर नई परिधि दिखाई देती है, उस नई परिधि के बाहर हमको फिर नई परिधि दिखाई देती है और इन परिधियों तो का अंतर नहीं हो सकता क्योंकि एक केंद्र के बाहर कितने भी बड़े बड़े चक्र बनाए जा सकता उसी केंद्र के आधार लेके चक्रों की असीम संख्या पैदा की जा सकती और कोई भी चक्र अंतिम नहीं हो सकता उसके बाहर पुनः चक्र बना जा इसलिए कोई भी उपलब्धि सांसारिक उपलब्धि अंतिम उपलब्धि नहीं हो सकती कि इस उपलब्धि के बाद इंसान को संतोष हो जाए हर उपलब्धि के बाद में और बड़ी उपलब्धियां बाकी रहती और हर बड़ी से बड़ी उपलब्धि के बाद और बड़ी उपलब्धियों की ख्वाहिश बाकी रह जाती इसलिए उस दौड़ के कोई अंत नहीं यह भिन्नता की सृष्टि ही ऐसी है जो सतत माया आपको आ, अभी कौन सी शक्तियां हैं वो अभी अभी आ जाता है जो आपको सतत संसार के ऐसे कार्य में लगाए रखती है आपके पास जो ग्रह ग्राहक वर्ग है इसमें जो ग्राहक वर्ग है हम हम सतत माया के द्वारा चलाए जाते हैं किस दिशा में परिधि की तरफ यानी संसार की ऊपर लेकिन हमारे भीतर एक उत्कृष्ट चेतना का एक धागा है हमारे भीतर जो अनिश्चित हम सबके बीच में जो अगर हम उस को तवज्जो दे उसको देखें उसको उसकी सुने तो हम केंद्र की यात्रा शुरू कर सकते हैं जहां पर कि प्यार है मोहब्बत है इंसानियत है खुशनसीबी है और जहां स्थिरता है जहां शांति है आनंद है हाँ हा? जैसे जो मूल चेतना है, है बेसिक एनर्जी तो वो फिजिकली मतलब किसी एक प्लेस पर है कि यूनिवर्सली स्प्रेड है वो कण कण में है और मजेदार बात तो ये है कि मूल चेतना का ही ये सब रूप है जो मूल चेतना है वो कहीं ऐसा नहीं है कि ये जैसे डेड बल्ब था इसके अंदर करंट आ गया तो अब चालू हो गया सत्य ये है कि करंट ने ही बल्ब का रूप लिया हुआ यहां पर जो मूल चेतना थी उस चेतना ने ही अपने आप को संसार संसार ईश्वर ने बनाया नहीं है वरण अपने आप को संसार के रूप में प्रस्तुत अब चूंकि इसको देखे कौन तो उसने जीव बना दिए, छोटे छोटे अब वो जीव सब निष्क्रिय पड़े क्यों क्यों उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है सब आत्मसंतुष्ट हैं तृप्त हैं सब शिव हैं तो उन्होंने माया का एक आवरण डाला और अपने आप के जो भिन्न भिन्न स्वरूप बनाए उनको उन्होंने छोटा बना दिया सीमित कर दिया माया के आवरण में ताकि तुम अपने आप को अधूरा अतृप्त दीन हीन भूखा प्यासा अतृप्त समझो और कुछ ना कुछ करो वो अतृप्ति से दूर भागने के लिए ये एक संसार का खेल है रिक्रिएशन कुछ मज़, मजा मज़ा है उसका इस सिवा इसका कुछ भी नहीं है और इस खेल के अंदर अगर इस खेल के मूल सत्य को हम जाने तो फिर हम खिलौने बनने से बच जाएंगे और खिलाड़ी बन सकते हैं अभी बने हुए हैं हम खिलौने तो हमको ग्राहक और ग्राम्य वर्ग से बताया कि जहां पर कि ग्राहक और ग्राम्य वर्ग का कोई भेद नहीं है चेतना के और वहां कोई मूढ़ भाव नहीं मूड़ भाव क्या है जो मैं यहां देख रहा हूं ये मेरा दुश्मन है ये बहुत बदमाश है है ना ये बहुत अच्छा है ये मेरा अपना है ये मेरी पत्नी है ये मेरा मकान है ये मेरी अकल है ये बदमाश ये दूर का है है ना ये मुझे पसंद नहीं है इससे मुझे घृणा है इससे मुझे प्यार ये सारी बातें जो है ये क्या है ये अज्ञान जन्न है माई जन्न है माई मल है तो ये जो माई मल है सारा है ना ये मूढ़ भाव कहलाता है ना मूढ़ भाव कहलाता है क्योंकि यही मूर्खता हमें संसार की ओर ले जाती है, जहां यह मूर्खता से मूल भाव से मुक्ति मिली कि हमें इस संसार से वापस लौटने का रास्ता मिल जाता है वापस केंद्र की ओर जाने का रास्ता मिल जाता है तो इसमें यहां बताया कि न दुखम न सुखम यत्र न ग्राहो ग्राहकों न चे न चाहती मूढ़ भावों अभी तदस्थि परमार्थता परमार्थ का मतलब होता है केंद्र परमार्थ का मतलब होता है परम अर्थ अर्थ का मतलब वह होता धन परम का मतलब होता सर्वोत्तम तो सर्वोत्तम धर्म या सर्वोत्तम धर्म धन है ना अल्टीमेट प्रॉपर्टी जिसको पाने के बाद अब क्या शेष रह गया है ना पूरी तिजोरी पे हमारा कब्जा हो गया उसके बाद में पाने लायक कुछ नहीं बचा उसको बोलते परमार्थ ट्रेजरी पे ही कब्जा हो गया हमारा अब हमारे पास कोई कमी नहीं है जैसे किसी ने बोला ना गरीब कौन है और अमीर कौन अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत कुछ है बल्कि अमीर वो है जिसको आप कुछ नहीं चाहिए वो अमीर है जिसको अभी और कुछ चाहिए वो गरीब है गरीब। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो अमीर है तो अमीरी गरीबी की एक एकमात्र आध्यात्मिक परिभाषा है जिसको तृप्ति हो गई है जो कुछ है संसार में उससे वो अमीर है और जिसको अभी अतृप्तता है वो गरीब है तो वहां पर ग्राहक ग्राहक का भाव है और वहां मूढ़ भाव नहीं है वो ऐसा परमार्थ तत्व है जहां पर कि अल्टीमेट गंतव्य हमारा जो अंतिम गंतव्य अंतिम प्राप्तव्य है जो हमारा मूल खजाना है परम अर्थ अब इसके आगे यथ करण वर्गोयम विमूणो अमूढ़वत स्वयं सहांतरेण चक्रेण प्रवृत्ति स्थिति संहृति इसको समझे? कि य करण वर्ग यम करण वर्ग क्या है करण वर्ग यानी हम वो साधन हमारे जिन साधनों से हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं संवाद करते हैं भाषा से संवाद करते हैं इशारों से संवाद करते हैं खुशबुओं से संवाद कर सकते हैं हमारी जो पांच इंद्रियां हैं ये करण वर्ग के क्यों कह रहा है कि इनके बिगैर जैसे आंखों के बिगैर हम देख नहीं सकते कारण वो साधन है जिसके बिगैर एक कार्य करना संभव नहीं है जब हम आंखों के बिगैर देख नहीं सकते जबान के बिगैर चख नहीं सकते कान के बिगैर सुन नहीं सकते स्पर्श के बिगैर छू नहीं सकते तो जब हमारे पास इन चीजों की कमी होती है तो हम एक कार्य करने के अवसर को चुप जाते हैं वो कार्य नहीं कर पाते इसलिए उसको बोलते करण वर्ग तो करण वर्ग को यत करण वर्गोयम विमूड़ो अमूड़ वत्स है जबकि समस्त मूड़ है जितनी इंद्रियां है ये मूड़ है मूड़ है मतलब ये अपने आप में कुछ भी नहीं है जैसा एक पत्थर है वैसा मेरा कान है जैसा एक फूल है वैसी मेरी आंख है यानी समस्त पत्थरवत जड़ है यह समस्त इंद्रियां लेकिन इन इंद्रियों में एक स्पर्श हुआ चैतन्य का और उसने उसे अमूड़ बना दिया अमूढ़ बना दिया इन्हें चैतन्य बना दिया जागरूक बना दिया और यही इंद्रिया अब हमारे पास दो तरफ जाने के रस्ते या तो परिधि की तरफ ले जाओ या केंद्र की तरफ चले जाओ ये अब हमारे हाथ में दे दी उन्होंने लगाम आप तुम इन इंद्रियों के घोड़ों को किधर ले जाना चाहते हो तुम्हारा अपना रथ ये शरीर है इसमें तुम्हारा मन रथी है अब तुम तो रथी हो इसमें और तुम्हारा मन की लगाम तुम लगाओ और अपने बुद्धि के साथी से इस रथ को कहीं भी ले जाओ आप चाहो उधर ले जाओ क्योंकि ये स्वतंत्रता उसने सब जीवों को नहीं दी है कम ज्यादा सबको स्वतंत्रता है लेकिन सर्वोच्च स्वतंत्रता मनुष्य को है कि हमको विवेक शक्ति दे दी उसके साथ में सोचने समझने की अच्छे बुरे का फर्क करने की शक्ति दे दी थोड़ा बहुत विवेक सब में गाय गोबर नहीं खाएगी घासी खाएगी यह भी उसका विवेक है लेकिन विवेक का सर्वोच्च अगर अधिकार किसी को दिया है तो वह अधिकार दिया है मनुष्य तो मनुष्य विवेक का सर्वोच्च अधिकारी है। हमारे हाथ में है हमारी अपने लगाम हमारे हाथ में एक कागज और पेन लिख भी दिया कि हम आगे क्या चाहते हम लिख भी सकते हैं कि अगले दिन में है प्रभु मुझे काणा बना देना लूला लंगड़ा अंडा कोड़ी बना देना मुझे जेल में डाल देना उल्टा लटका देना मेरी हत्या करवा देना हम ये मत सोचे कि जो कुछ हो रहा है हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है सचमुच में हमारी ही मर्जी से हो रहा है जो हमने लिखा था वह आज हम सत्य की देख रहे हैं और आज जो लिख रहे हैं कल सत्य तरह लेंगे हम अपना भविष्य स्वयं ही लिख रहे हैं समस्या यह होती है कि माया की वो शक्तियां जिनके अभी हम बात करेंगे खेचरी गोचरी दिग्चरी और भूचरी चार शक्तियां हैं वो सतत हमें प्रेरणा देती हैं कि चलो चलो संसार की राह में चलो सब उधर जा रहे हैं तुम भी उधर चलो अब हम दाएं बाएं देखते हैं तो निन्याणवु लोग जब उधर जाने लगते हैं तो हम भी फिर उधर ही चल देते हैं निन्याणवु लोग टैक्स की चोरी करते हैं तो हम भी करना सीख जाते हैं। हम के तो जमाना ये ऐसा वो भी चल रहे हैं हमको भी चलना उसी दिशा में चल, चल रहे हैं। तो हमको वो चारों शक्तियां केंद्र की ओर आने से रोकती और जो भी योगी केंद्र की ओर जाने की कोशिश करता है उसका मुंह पलट पलट के संसार की तरफ एक दिन के लिए हृदय में भावना आती है कि नहीं नहीं अब मैं बदल जाता हूं लेकिन दूसरे दिन कहता है छोड़ो भी बदलना वालना बाद में बुढ़ापे हम देखेंगे अभी तो दुनियादारी करना है अभी तो बच्चों के ब्याह करना है अभी तो भैया की नौकरी नहीं लगी अभी तो बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन हमको हमेशा यह भावना प्रबलतम वही शक्तियां हृदय में पैदा करती क्यों कि तुमको सतत है ना भविष्य में कोई भी पलटने के लिए अगर उद्यत होता है तो उसको भविष्य की ओर बता है। वो तो बात की बात है अभी तो इधर चलो और हम सब उसी दिशा में फिर चल लेते हैं और यही परिधि की दौड़ कभी कभी हमारे अंत का कारण बन जाती है हम अंत हो जाते हैं और उसके बाद में नए जन्म में फिर उन्हीं परिधियों की दौड़ जारी रहती है क्योंकि जिधर मूल्य के मरते हैं उधर मूल्य के जन्मते परिधि की तरफ मुंह करके मरते हैं परिधि की तरफ मुंह करके जन्म लेते हैं फिर हमारे संसार की दौड़ फिर आगे चालू हो जाती है कई जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के लिए कभी हम किसी में जन्म लेते हैं कभी किसी होने में जन्म लेते हैं। इस तरह हमारे संसार में जन्मने और मरणने का क्रम चलता रहता है कभी कभी जैसे एक व्यक्ति से बात की तो बोलता है, क्या फर्क पड़ता है जन्म ना दो मजे लेंगे हर जिंदगी में लेकिन जिंदगी मजे तब समझ में आएंगे थोड़े दिन रुको वृद्धावस्था आने दो पराश्रितता आने दो जीवन में तब समझ में आएगा कि पराश्रित कितनी कठिन चीज है आप बिस्तर में पड़े हो कोई आपको पेशाब करवाए तो आप कर पाओगे कोई आपकी टिट्टी करवाए तो कर पाओगे आप कोई भोजन करवाए तो कर पाओगे कोई आपके कपड़े बदले तो उसकी मेहरबानी कोई आपके पास बैठ के चार बातें करे तो उसकी मेहरबानी अन्यथा आप अकेले पड़े रहो सचमुच में पराश्रितता से बड़ा नरक इस दुनिया में नहीं है और वृद्धावस्था जरावस्था रुग्णावस्था ये ऐसी अवस्थाएं हैं, हैं जिस अवस्था से रूह आ जाती है इसलिए जब संसार में आना ही है तो कम से कम ऐसे कर्म हो कि इन सब से मुक्ति मिले या अगर हम केंद्र की के ओर बढ़ जाते हैं तो हर जन्म में और निकट पोस्ट है किसी न किसी जन्म में हमारी यात्रा जरूर पूरी हो जाएगी और गुरुदेव के आशीर्वाद से पुनः पुनः मनुष्य जन्म मिल सकता है इस सबके लिए निर्णय लेना जरूरी कि हम किस दिशा के यात्री बनना चाहते हैं हमारे हाथ में है ये सब कुछ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तो यथ कर्ण वर्गोयम विमूणो अमूढ़व स्वयं सहांतरण चक्रेण प्रवृत्ति स्थिति संवरति हम प्रवृत्ति यानी निर्माण करना स्थिति यानी उसका पालन पोषण करना और संवृत्त यानी उसका संवार करना जैसे शिव की तीन क्रियाएं हैं वही क्रियाएं हम भी करने में सक्षम हो जाते हैं पांच इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां पांच कर्म इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार जो अंतकरण है इन सब के साथ में हम वो सब कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं जो शिव करता है मात्र हमारा संस्करण छोटा होता है शिव ब्रह्मांड के स्तर पर करता है और हम अपना घर के स्तर पर करते हैं लेकिन फिर भी हम वो कर सकते हैं और उनमें भी कुछ ना कुछ हमारे कर्मों के अनुकूल भेद होते किसी का दायरा इतना बड़ा होता है किसी का दायरा इतना सा होता है किसी का एक कुटिया तक सीमित होता है किसी का एक गांव तक सीमित होता है किसी का इस देश तक सीमित होता है किसी का विश्व तक सीमित होता है लेकिन ब्रह्मांड तक किसी का सीमित नहीं होता पूरे ब्रह्मांड पर अगर शासन है तो शिव तुल्य योगी का या शिव और अब यहां पर हम जो बात करते हैं सहाांतरण चक्रण हमने अभी बात करी थी शक चक्र शक्ति चक्र वो होता है जो इस संसार को जन्म देता है और उसको स्थित रखता है और उसको संवृत करता है उसका संहार भी करता है तो शिव जो करता है वो उसकी शक्ति चक्र से करता है, उसकी शक्ति से करता है वो केंद्र में रहता है और उसकी शक्तियां बाहर प्रसृत होती हैं और इस ब्रह्मांड का रूप लेती है और जीव बनाती हैं उनको माया में डालती है तो जीव बनाना और माया में डालना ये होगी उसकी सृष्टि उन सबका लालन पालन करना उनके लिए सब व्यवस्था करना उनके अपने इंद्रियों के लिए उनके भूख की उनकी प्यास की उनकी अतृप्तियों की सबकी व्यवस्था करना ये उसके खेल में शामिल है उसके बाद में उसका संहार संहार का मतलब संहार का मतलब है कि जब वो आपको इस सृष्टि से वापस बुला आपके इस खेल को बंद कर और वो करने की क्रिया को क्या बोलेंगे अनुग्रह जब आप जीते जी सत्य को देख लें संसार सचमुच में स्वरूप है और एक हमारी दौड़ हमारी अपनी मूर्खता है मूढ़ भाव है जिसमें हम एक दिशा में दौड़ रहे हैं और उस मूढ़ भाव को त्याग के अगर हम सचमुच में शुभाव की तरफ शुभाव की तरफ मुड़ जाए तो वह हमारा प्रभु का अनुग्रह और वो एक दिन अनुग्रह कर देता है जिस दिन वो पर्दा खोल देता है और तुमको सत्य के दर्शन हो जाता ये सिर्फ उसको होते हैं जिसके हृदय में सत्य के प्रति असीम प्रेम है सत्य के लिए प्रतिबद्धता है कमिटमेंट है जो चाहता है कि मुझे सत्य के दर्शन हो जाए इसके लिए कम पढ़ा लिखा होना गरीब होना छोटा होना उम्र में या किसी पिछड़े तबके का होना कोई बाधा नहीं है सत्य तो यह है कि ज्यादा पढ़ा लिखा होना ज्यादा धनवान होना ज्यादा ऊंचे तबके को होना इसमें बाधा है क्योंकि उन सबको त्यागना जरूरी हो जाता है। सीखना कठिन नहीं है भूलना कठिन है सचमुच में हमारी जो संसारिक ज्ञान है उसको छोड़े बिगड़ आध्यात्मिक ज्ञान राधे में प्रवेश कर नहीं पाता है इसलिए कम पढ़े लिखे संसार में बहुत प्रसिद्ध तुलसीदास जी कम पढ़े लिखे थे कभी जी पढ़े ही नहीं थे स्कूल नहीं गए थे कभी और आपको ढेर सारे संतों के नाम पड़े गुरु नानक देव कम पढ़े लिखे थे तो अनपढ़ और कम पढ़े लिखे होना मीरा बाई कितनी पढ़ी थी ये कोई बाधा नहीं है सचमुच में देखा जाए तो कम पढ़ा लिखा होना एक इसमें विशेष योग्यता है क्यों तो कि पढ़ाई लिखाई हमारे हृदय में एक अहंकार के रूप में उभर के आती सांसारिक पढ़ाई लिखाई वो एक अहंकार न केवल इतना बल्कि जो पांडित्य है हम वेद जानते हैं हम उपनिषद जानते हैं हम वेद पर प्रवचन दे सकते हैं या हमको कर्मकांड का पूर्ण ज्ञान है यह अहंकार भी आपको केंद्र से दूर ले इसलिए केंद्र पर जाने के जो है, है। की जो योग्यताएं हैं वो हैं ऋजुता सरलता सहजता हृदय की सरलता हमने देखिए अभी एक गाना सुना था ना कभी सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी है ना होशियारी है वो आपको ईश्वर से दूर ले जाती है जो हृदय की सरलता है जो भोलापन है हृदय का प्रेम है हार जाता है बाद में संसार निश्चित हारता है क्योंकि जो केंद्र का यात्री है वो सांसारिक शर्तों में जीतता नहीं है वह हार जाता है लेकिन वो एक ऐसी बाजी जीत जाता है जिसमें बाकी सब हार जाते हैं। इसलिए आध्यात्म का सच्चा यात्री हृदय से सबको प्रेम करता है जैसे हमने एक छोटी सी कहानी बचपन में पढ़ी थी कि एक छोटा सा गरीब व्यक्ति था अदना था जो किसी का भी काम मोहब्बत से कर देता था किसी के घर को परेशानी होती तो चल जाता भैया तुम बीमार हो मैं खाना बना देता उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए था ना तारीफ चाहिए थी ना कुछ लेकिन वो अपना काम करता रहा था। वो चुपचाप आके अपनी खटिया पे सो जाता, किस तरह मजदूरी करके थोड़ा सा अपना उस दिन का खाना कमा लेता था तो एक दिन खिड़की में एक फरिश्ता आया वो फरिश्ते ना तो नाम पता पूछा और कुछ नोट किया तो उन्होंने कहा भैया आप क्या कर रहे हो तो बोले मैं तो खुदा का फरिश्ता हूं मैं यहां पर लिस्ट बना रहा हूं बोले किन लोगों की लिस्ट बना रहे हो तो बोले उन लोगों की लिस्ट बना रहा हूं जो खुदा को प्यार करते हैं तो वो मुस्करा के वापस ले लिया। तो उसने फिर लिस्ट देखी फिर बोला कि देखो इसमें तो मुझे तुम्हारा कहीं नाम दिखाई नहीं देता उस गरीब से बोला तो वो बोला ठीक है ना मैंने कब खुदा खुदा को प्यार किया मेरा नाम कहां से आएगा इस लिस्ट में मैं तो इधर उधर छोटे छोटे काम करा करता हूं मजदूर करता हूं, मैंने कभी खुदा को प्यार किया ही नहीं तो मेरा इस लिस्ट में नाम होने का प्रश्न नहीं उठता वो फिर शांति सो जाता और अपना काम उसी बदस्तूर जारी रखता है थोड़े दिन बाद एक दूसरा पर फिर आता है फिर वो कुछ लिखने लगता है तो पूछता भैया आज और कौन सी लिस्ट बना रहा है आप बोला आज उन लोगों की लिस्ट है जिनको खुदा प्यार करता है बोले इसमें सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है तो आप खुदा को प्यार करो ना करो लेकिन खुदा तुमको प्यार करेगा अगर तुम इस सृष्टि को प्यार करते हो इसके सृष्टि के रहने वालों को मोहब्बत करते हो हृदय में सरलता रिजुता है जैसी उस गरीब के हृदय में थी वो गुण आपको आध्यात्मिक के सर्वोच्च शिखर पर ले जाता है पढ़ाई लिखाई धन दौलत समाज में इज्जत या अच्छे अच्छी बातें बोलने की क्षमता ये आपको कभी भी आध्यात्मिक शिखर पर नहीं ले सकती आध्यात्मिक शिखर पर जाने की एकमात्र अर्हता है हृदय की सरलता रिजुता भोलापन मोहब्बत दूसरों के प्रति करुणा दूसरों के प्रति सद्भावना बहुमत सुखिना की भावना है और वो भावना जिसके हृदय में है उसको कोई शिखर पर चढ़ना वो शिखर पर भी नहीं चढ़ना चाहता वो अपने आप शिखर पर खोज जाता उसको शिखर पर चढ़ना नहीं पड़ता उसको कोई साधना नहीं करनी पड़ती सच समझो साधना करने कोई साधना की कोई जरूरत नहीं होती साधना नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि साधना भी तो अपने आप में शिव है तुम अपने हृदय के अंदर शिव को खोजोगे तो अपने अंदर ही शिव है तुम स्वयं ही शिव हो तुम्हें हारी जो विवेक शक्ति है वही शिव है मात्र हम अपनी दृष्टि को बदलें अपने भावनाओं को बदलें अपने प्राथमिकताओं को बदलें और सत्य के प्रति प्रतिबद्ध हो यह तो सोचें कि सच क्या है यह पता लगे हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वह सच हो इसलिए सच हमसे छिप देते अगर हम ये सोचें कि सच क्या है वो सामने आए तो सच सामने आया अब हम शिव नहीं है तो क्या है हम जो चाहें वैसा तो हो रहा है सच हमसे क्यों छिपता है कि हम सच को छिपाना चाहते हैं, सच को नहीं उगाड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो सोच रहे हैं बस वही सच हो तो सच हमसे छिप जाता है कि हम झूठ झूठ को प्रेशर दे रहे हैं। और जैसी हम सच को प्रेशर देते हैं कि जो सच हो मेरे सामने है मुझे कुछ लेना जनानी वो काला हो गोरा हो लाल हो पीला हो। सच हो सामने आए तो सच सामने आ जाता है और सच यही है कि ब्रह्मांड जो है मात्र शिव के सिवा कुछ भी नहीं दाएं देखो बाएं देखो अपने आप में देखो बाहर देखो सब कुछ मात्र शिव है तो जो करण वर्ग को मूर्ता के मूल भाव को भी शिव तो तक ले जा सकता है वही चैतन्य आपके ब्रह्मांड का जनक है वही करण वर्ग वही कर्णवर्गों को यानी समस्त इंद्रियों को चेतना देता है और वही अंतर चक्र जो आपके भीतर शक्ति चक्र है उन शक्ति चक्र को भी वही ऊर्जा देता है वही चेतना देता है शक्ति चक्र में क्या है शक्ति चक्र को वामा शक्ति बोलते हैं काश्मीर शिव दर्शन में शक्ति चक्र को बोलते हैं वामा चक्र वामा क्यों बोलते हैं क्योंकि यह हमेशा उल्टा राम शिव को संसारी बना देती वाम का मतलब होता है उल्टा लेफ्टिस्ट तो बोलते ना जो वाम है ना नहीं। नहीं। वाम है ना वाम पंथी होते हैं जैसे है ना जो सारे मूल धारा से उल्टे चलते है। यहां पर वाम धारा या वाम शक्ति है जो हमारी संसार शिव को संसारी बना देती और जो संसारी है वह जब इन शक्तियों की कृपा का पात्र होता है तो उसको शिव बना देते हैं। तो संसारी को शिव बना सकती है और शिव को संसारी बना सकते हैं। इसलिए इसको वामा शक्ति बोलते हैं। दूसरा एक और कारण है इसको वामा शक्ति बोलने का कि वमन शब्द से वामा शक्ति बना है। अभी हमने थोड़ी सी देर पहले पढ़ा था कि शिव ने अपना हृदय में संसार बनाया और उसको बाहर निकाल लिया क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था विकल्प आपकी कोई चीज थी नहीं अपने आप को संसार के रूप में डालने के अलावा विकल्प नाम की कोई चीज थी नहीं हो ही नहीं सकती क्योंकि जब वो अकेला था तो किसी और से कैसे सहायता ले सकती तो अपने आप को उसने संसार के रूप में डाला जब उसने अपने आप को संसार के रूप में डाला तो उसके पास एक एकमात्र तरीका था अपने आप को संसार में बदलना और जब संसार के भिन्न भिन्न लोग बनाए भिन्न भिन्न जीव जंतु बनाए वो उसकी मर्जी इच्छा हमारे दुकान बनाए वो दस भी बना सकता था दो के बने वो एक भी बना सकता था तीन भी बना सकता था। ये उसने अपनी इच्छा से तो हर सर्ग में उसकी अपनी इच्छा से वो सृष्टि का निर्माण तो उसने सृष्टि के निर्माण किया उसमें नियम बनाए भौतिक शास्त्र के रसायन शास्त्र के वनस्पति शास्त्र के सब शास्त्रों के नियम बनाए गणित भी उसने बनाया ये सब उसने वमन किया अपने अंदर बनाया और बाहर निकाला बाहर निकालने को बोलते वमन करना। तो उसने अपने भीतर से इस संसार को वमन किया इसलिए इस सृष्टि चक्र का नाम हुआ वामा चक्र तो ये शक्ति चक्र का वमन करने की वजह से उसका नाम हुआ वामा चक्र और उन शक्तियों में प्रवृत्ति है कि एक शिव को संसारी स्वरूप दे सकती है और इस संसार को शिव स्वरूप इसलिए इसका अब इसके मूलतः शिवशास्त्रियों के अनुसार चार रूप हैं वो चार रूप हैं खेचरी गोचरी दिग्चरी और भूचरी चार शक्तियां हमने जब शिवसूत्र पढ़ा था जब भी इसका रेफरेंस आया था तो ये जो चार शक्तियां हैं ये शक्तियों के अलग अलग कुल मिला के स्वतंत्र शक्ति है अलग अलग शक्तियां नहीं है लेकिन क्या होता है कि इनको जब हम कुछ काम में लेते हैं तो एक विशिष्ट कार्य के लिए जो शक्ति प्रवृत्त होती है उसको हम अलग नाम दे देते हैं तो खेचरी का जो मूल स्वरूप है वो है चित्त गगनचरी जो हमारे ज्ञान में व्याप्त होती है शिव के ज्ञान में व्याप्त होती है जैसे हमने पढ़ा था पहली बार शिव ने अपनी इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दो को जन्म दिया इच्छा शक्ति से तो ज्ञान शक्ति से क्या बना ज्ञान शक्ति से हमारे इंटेलिजेंस बना ओरिएंटेशन बना वो लिंग्विस्टिक्स बना इंटेलिजेंस मतलब हमारी प्रज्ञा ओरिएंटेशन मतलब हमारे जो हम कहते हैं इसको हम संपर्ट बोलते हैं जब हम अपने आप को जानते हैं कि तो हम कौन है क्या है हमारा विमर्श हम ये जानते हैं हमको कहीं ऊंचल के छत पर चिपक जाओ तो हमको मालूम नहीं कर सकते हम अपने आप की सीमाएं भी तोलते हैं है ना हम ये भी जानते हैं कि कल के कल हम यहां से अमेरिका नहीं पहुंच सकते बहुत सारी बातें हैं हम हम जानते हैं अपने बारे में कि हम ये कर सकते हैं हम ये नहीं कर सकते हम ये हैं हम ये नहीं है हम ये भी इस वक्त जानते हैं होश आवास में कि हम पुरुष हैं हमारी उम्र कितनी है हम महेश्वर में है इस वक्त रात्रि का समय है इस वक्त हम आश्रम में बैठे इस तरह हम हर कुछ जानते हैं ये ओरिएंटेशन एक बीमारी हो जाती मस्तिष्क की उड्डी से हो जाता है उसको पूछते बाबा कहां हो अस्पताल में उसको मालूम नहीं कि मैं कहां हूं उसको बोलते डिस ओरिएंटेशन जब ओरियंटेशन हमारा कमजोर पड़ जाता है। तो ये ज्ञान शक्ति से क्या बना एक हमारा इंटेलिजेंस ओरियंटेशन लिंग्विस्टिक्स जो हम हमारी भिन्न भिन्न भाषाएं बनी बेहतरी बाढ़ जिससे हम इशारों से या बोल के अपनी भावना अपनी बात अपने विचार अपने संकल्प लोगों तक तो पहुंचा सकते तो हमारी ज्ञान शक्ति से बनी और क्रिया शक्ति से क्या बनाए संसार में इस क्रिया शक्ति से समस्त प्रमेय संसार उससे चांद बना सूरज बने सितारे बने उससे जमीन बनी इसलिए इच्छा शक्ति के दो स्वरूप हुए ज्ञान शक्ति जिससे हमारी इंटेलिजेंस ओरिएंटेशन लिंग्विस्टिक्स डेवलप हुई प्रज्ञा भाषा और ओरिएंटेशन और, और क्रियाशक्ति से क्या बना सारा प्रमेय संसार चांद सूरज सितारे जमीन आसमान अंतरिक्ष और हमको जो कुछ भी दिखाई देता है वो जो दिखाई न देता है वो जो सुनाई देता है वो या जो कुछ भी विशिष्ट अनुभव में आता है या कल्पना में आता है समस्त प्रमेय संसार किससे बना क्रिया शक्ति तो ये जो शक्तियां हैं हमारी ज्ञान में जो विचरण करने वाली शक्ति उसका नाम मूलतः है चित्त गगनचरी चित्त गगन का मतलब होता है ज्ञान का आकाश ज्ञान के आकाश में विचरण करने वाली शक्ति लेकिन जब वो मनुष्य के या जीव के संपर्क में तो वह बन जाती है खेचरी ख का मतलब भी होता है आकाश उसे से चिड़िया को हम खग बोलते हैं ख है आकाश घर है गमन करने वाली आकाश में घूमने वाली है इसलिए चिड़िया है ना तो ये खेचरी शक्ति है ना जो आकाश में यानी आकाश का मतलब होता है हमारे ज्ञान के आकाश में घूमती है और सतत हमारे ज्ञान को संकुचित करके भिन्नता का ज्ञान बना देती है वामा शक्ति बोलते हैं इसलिए मूल ज्ञान को भिन्नता के ज्ञान में बदल दिया और जिस दिन हम अगर तय कर ले हमारी प्रेरणा नहीं अब हम आपने दिशा बदल देंगे तो उस दिन यही शक्ति आपके दासी बन गई आपको शिव स्वरूप तक ले आपके ज्ञान को बदलते तो भिन्नता के ज्ञान को अभिन्नता के ज्ञान में भी बदलने का काम खेचरी शक्ति करेगी और अभिन्नता के ज्ञान को आज भिन्नता के ज्ञान में बदल के लाने का काम भी कराया किसने खेचरी शक्ति तो यह खेचरी चक्र जो है वो समस्त जीवों में छाया हुआ है और आपके अभिन्नता के ज्ञान को भिन्नता के ज्ञान में बदल रखा किसने उसने आपको जचा रखा है ये बदमाश है ये तुम्हारा है अपना है भरा है इस प्रकार की भिन्नताएं उसने खुद पैदा करी हैं आपके ज्ञान में और जैसे ही ये मूढ़ भाव स्थिर हुआ तो हम माया की गिरफ्त में बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही इस मूढ़ भाव से मुक्त तो होने का संकल्प दृढ़ता से लेता है तो यही वाली शक्ति यही खेचरी शक्ति आपको शिवभाव तक दूसरी है गोचरी तीसरी है तिक्चरी और चौथी है भूचरी शक्ति तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ी शक्ति दूसरी है गोचरी शक्ति तो गोचरी शक्ति हमारी वाणियों में वास करता है परा पश्यंती मध्यमा और वेघ जैसे हम कई बार इनके रेफरेंस ले चुके हैं परावाणी जो केंद्र की वाणी है जिसमें सब कुछ समस्त शास्त्र भविष्य और भूत की समस्त भाषाएं क्यों कि वहां भूत भविष्य का डिवीज़न है ही नहीं इसलिए ब्रह्मांड की या संसार की या जगत की होने वाली या हो चुकी समस्त भाषाएं समस्त बोले गए शब्द समस्त संसार की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं और जितने भी शास्त्र हैं और जितने भी साहित्य हैं सब कुछ उसमें छिपाओ क्यों वहीं से निकलता है समय समय तो वो है परावाणी और पश्यंती मध्यमा जो हृदय में उठती है वो पश्यंती जो बोलने को उद्यत होते हैं वो मध्यमा और जो हम बोल चुके हैं जिसे वापस नहीं ला सकते वो है वैखरी वैक्रीवाणी जबान से भी बोली जा सकती है इशारों की भाषा से भी बोली जा सकती है यह है वैखरीवाणी जो हम कर चुके बोल चुके बात खत्म हो गई वो निकल गई जबान से विक्रम तो वाणी के क्षेत्र में जो शक्ति काम करती है और साथ ही काम करती है आपकी वाणी को भिन्नता की दिशा में ले जाने का और जब आप मौन ध्यान करके केंद्र की ओर जाने का संकल्प लेते हैं तो यही शक्ति आपको परावाणी की तरफ ले जाती है बोला तो मामा शक्तियां हैं है। आप चाहो तो उसको संसार की अंदर यात्रा कर लो इनके ऊपर बैठ के आ, इनके ऊपर इन्हीं शक्तियों का सहारा लेके आप जब तक आप इनके गुलाम बने हुए आपको संसार की यात्रा करवाते और जैसे ही आप इनके मालिक बन जाते हो वो आपके अंदर की यात्रा करवाना चाहते इसकी अगली शक्ति दिग्चरी दिग् ना दिशा दिशाओं में चलने वाली शक्ति इसकी क्या दस दिशा है? क्या है पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्ण कर्म कर्मेंद्रियां और मन और बुद्धि ये इसकी दिशाएं हैं इन दिशाओं में यानी इन समस्त इंद्रियों में ये शक्ति आपको भिन्नता का ज्ञान करवाती कान से जब सुनते हो तो आप उन शब्दों में जो सचमुच में देखा जाए तो मूल स्वरूप में क्या है शब्द है और अक्षर में क्या है कॉन्सोनेंट्स हैं और वॉवल्स हैं यानी स्वर और व्यंजन है स्वर क्या है शिव है व्यंजन क्या है शक्ति है और सिवा शिव शक्ति के अगर हम कुछ और दर्शन करते हैं तो मूढ़ भाव है इसलिए शिव और शक्ति के दर्शन जब शब्द में होते हैं योगी तो वो अभिज्ञता का ज्ञान देते हैं और जैसे ही हम शिव शक्ति के अलावा कहते हैं पिताजी मर गए तो रोने पड़े आदमी तो प मात्रा पी प था शक्ति ई की मात्रा थी शिव है तो ना शिव शक्ति शिव शक्ति के संयोग से एक शब्द बना उस शब्द ने आपको रोला दिया सत्य यह है कि ना तो कोई जनता है ना कोई मरता है तो उस मूढ़ भाव में हम रोने बैठ गए दुख के आधीन हो गए इसलिए वो शक्ति ने हमारे माथे पर नाच करा किस शक्ति ने दिग्चर्य शक्ति ने है ना और हमको रोला दिया लाटरी खुल गई सुन के नाचने लग गए हम इस वक्त में हमारे माथे पे वो शक्ति नाच रही है क्यों कि तुमको फिर भिन्नता की दिशा में धकेल दिया उसने तो हर शक्ति का एकमात्र कार्य है आपको उल्टी दिशा में ले जाना शिव से दूर ले जाना जब तक कि आप ने चाहो लेकिन आप जैसे ही चाहो कि मेरा संकल्प आप केंद्र की ओर यात्रा करने का तो वही शक्ति आपको केंद्र की ओर ले जाती तो आपको तय करना है कि मुझे किस दिशा की यात्रा करना है तो खेचरी गोचरी दिग्चरी और चौथी है भूचरी भूचरी शक्तियां हमारे तन्मात्राओं में स्थिर होती है तनमात्रा क्या है रूप रस गंध शब्द स्पर्श यहां पर हम अच्छी तरह से समझते हैं कोई रूप हमें आकर्षित करता है कोई विकर्षित करता है कोई शब्द अच्छा लगता है कुछ बुरा लगता है कोई रस कोई स्वाद कोई भोजन बहुत अच्छा लगता है किसी भोजन से हमको घृणा होती है हमको यह पसंद है यह नहीं पसंद है तो इन सब पंचतन मात्राएं हैं जिनमें शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इनमें गंध किसकी है स्वाद किसका है शब्द में अर्थ किसका है हमने अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो कभी तो उसमें पढ़ते हैं हम कि शब्दों में अर्थ रूप से रहने वाली हर शब्द में अर्थ रूप से एक शक्ति रहती है। यह क्या है ये भूचरी शक्ति है जो समस्त शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में समाई भी है और वो आपको गंध के रूप में आकर्षित कर सकती विकर्षित कर सकती है रूप के रूप में आकर्षित कर सकती विकर्षित कर सकती है शब्द के रूप में आकर्षित विकर्षित कर सकती है और भिन्नता के ज्ञान की ओर ढकेलना इसका मूल उद्देश्य इसलिए चारों शक्तियां आपके समस्त व्यक्तित्व तो पर हावी हो जाती आपकी इंद्रियों को आपके संकल्पों को मन मस्तिष्क को आपके कर्म इंद्रियों को सबको प्रभावित करती है और बाहर से आने वाली जितने ज्ञान है उनको प्रभावित करती है शब्द स्पर्श रूप रस गंध वो सब कुछ इन शक्तियों को लिए हुए आते हैं इन शक्तियों के ही स्वरूप हैं गंध भी उस एक शक्ति का स्वरूप है स्पर्श भी शब्द भी रस भी ये सभी उस शक्ति के स्वरूप हैं जिसको हम बोलते हैं भूचरी शक्ति तो भूचरी शक्ति इन समस्त प्रमेय संसार में व्याप्त होके आपको फिर संसार की ओर खींच तो ये चारों शक्तियां खेचरी गोचरी दिग्चरी भूचरी ये चारों जो शक्तियां हैं वामा शक्ति के स्वरूप हैं जो अलग अलग नाम दिए गए हैं उन अलग अलग नाम मात्र उनकी कार्य के हिसाब से दिए गए कुल मिला सब स्वातंत्र शक्ति है और इसको शिव ने अपनी इच्छा से माया के साथ जोड़ के स्वतंत्र शक्ति को इन शक्ति चक्र में बदल दिया जिससे हमारा जीवन या संसार चलता रहे फिर हम जन्मते रहे मरते रहे जन्मते रहे मरते रहे बूढ़े होते रहे बीमार होते रहे फिर मरते रहे जन्मते रहे कुछ नया काम करें उसके कर्म को फिर भोगते रहे इस तरह ये सब करने के लिए शिव ने खेल रचा उस खेल में अधिष्ठात्री बनाया उसकी स्वातंत्र शक्ति उस स्वातंत्र शक्ति ने माया के साथ मिलकर अपना स्वरूप बदला और उस स्वरूप से हमको सबको आच्छेदित कर दिया और हमको एक सीमित दायरे में सीमित कर दिया हम शिव हैं वो मूल भाव हमसे गए ही नहीं जा भी नहीं सकता चिंगारी में भी एक मूल भाव है जलाने का और बड़े से बड़ी आग लगी हो तो उसमें भी मूल भाव जलाने का आकार का फर्क है तो हम भी शिव हैं आकार का फर्क है हम छोटा सा काम कर सकते तो वो ब्रह्मांड के स्तर पर काम करता है हम अपने स्तर पर काम कर सकते लेकिन अगर हमको इस शक्ति का खिलौना बने रहना है तो इस संसार की दौड़ से मुक्ति कभी भी नहीं मिलेगी परधिया से परधियां दिखाई चली जाएंगी ये क्यों दिखेंगी हमको क्योंकि भूचरी शक्ति सतत बाहर के सारे प्रमेय संसार में आपको आकर्षित करती हुई बाहर की तरफ खींचती चले जाएंगे यह है एक मरीचिका जो मरीचिका आपको जैसे हिरण पानी के लिए दौड़ता चला जाता है पानी मिलता नहीं उसको फिर आगे दिखाई देता कि पानी है फिर आगे जाता है फिर आगे दिखाई देता पानी और दौड़ता ही चला जाता है वही स्थिति हमारी है कि हम एक सुख की तलाश में दौड़ते चले जाते कि शायद वहां पर जाकर सुख मिल जाएगा क्योंकि बस पशु उतना मिल गया फिर हमारा जीवन चल जाएगा लेकिन वहां जाते जाते फिर और आगे दिख जाता है हमारा टारगेट बदल जाता कभी भी वो स्थिति नहीं आती कि जिस स्थिति में हम सोचते हैं कि बस बस बस रुक जाओ पलट जाओ वापस घर चलते हैं। तो घर लौटने की याद जब आने लगे केंद्र की ओर जाने की इच्छा जब होने लगे केंद्र से घर की घर से मोहब्बत होने लगे और इस संसार का सत्य सामने आ जाए तो यही शक्तियां जो आपको संसार की दौड़ में शामिल करवा रही थी वही शक्तियां आपकी आधीन हो जाती लेकिन शक्तियों को आधीन करने के लिए आपको दृढ़ता पूर्ण निर्णय और एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है और उस संकल्प से अगर आप केंद्र की के ओर जाना चाहें तो यही शक्ति आपको केंद्र की के ओर का रास्ता साफ कर है तो इतनी बात के साथ आज का मानव